करके कर तो सर्वात्मा है ये कहा जाता है अभी प्राण आदित्य आदित्य सर्वात्मा है इसको बताया जाता है आगे मंत्र में अथादित्य उदयन प्राचीन दिशं प्रविशति तेन प्राच्यन प्राणन रश्मिषु संग निधत्ते यदक्षिणा यद यदिची यदुदीची यदो यदर्धिशो यद तर्व प्रकाशय प्राणन रश्मिषु सन्नी यहादयन उदयन उदय होता हुआ यत् याचीन दिशं प्रविशति, पूर्व दिशा में प्रवेश करता है प्रवेश करता है तो पूर्व दिशा को व्याप्त करता है पूर्वदिशा को व्याप्त व्याप्तकर्ता अर्थ तेना प्राच्यान प्राणन रश्मिषु सन्नी तेन पूर्व दिशा में सूर्य का सूर्य प्रवेश किया अर्थ पूर्व दिशा को सूर्य व्याप्त किया उसे क्या हुआ तेन तेनात तो प्राचीन दिख प्रवेश होने से प्राचीन प्राणन प्राणन प्राण उपलक्षित प्रा प्राणि पूर्व दिग में रहने वाले सभी प्राणियों को रश्मिशु शु अर्थात स्वरश्मि के द्वारा सन्निधत्ते संबंध कर देता है संबंध कर देता है अर्थ पूर्व दिशा में होने वाले सभी प्राणियों को ये व्याप्त कर देता है इसी प्रकार के की यदक्षिणाम यद, यद प्रतिचिम यदुदिचिम यद अधो, यदर्धम यद अंतरा दिशा दक्षिण दिशा में होने वाले दक्षिण दिशा को व्याप्त करता है तो उस दिशा में होने वाले सारे प्राणी इस प्रकार के प्रतीचि प्रतीचि अर्थात पश्चिम दिशा उदिची उत्तर दिशा नीचे, अधय ऊपर लोक, यद अंतरा अंतरा अर्थात तो कोण जो कहते हैं ईशान्य अग्नि नैत्य वायु ये चार कोण कहते हैं यद अंतरा दिशो यत सर्व यकाशयति सभी दिशा को प्रकाश करता है सूर्य सभी दिशा में प्रवेश किया ते न सर्वान प्राणान रश्मिशु सन्निधते सभी प्राणियों को स... व्याप्त कर गया ये सभी के साथ संबद्ध हो गया सभी के साथ सभी प्राणी के साथ, साथ संबद्ध हो गया मतलब ये सर्वरूप हो गया सर्वात्मा प्रजापति यही दिखाया गया आदित्य भी प्रजापति रूप ही है वही प्राण वही आदित्य वो प्रजापति ही है भाष्य में अथादित्य उदयन उदयन अर्थात उदगछन उदयन अयन कहने से यहाँ अय धातु ईण धातु लेने से क्षत्र प्रत्यय होने से गुण नहीं होगा इणयन होकर के यन हो जाएगा तो, तो प्राण ही अग्नि अग्नि ही आदित्य आदित्य अग्नि जब उदय होने लगता है उसको आदित्य कहा जाता है तदैतद ऋचातम तद जो आदित्य का महात्म्य कहा जाता है ऋचा ऋचा मंत्रेण आगे आएगा मंत्र उसमें भी कहा जाएगा भाष्य में स ऐसो ऐसो अर्थात अत्ता प्राण जो पूर्व मंत्र में कहा गया था वैश्वानरह सर्वात्मा